श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव की मधुरभाव साधना श्री रामकृष्ण देव को श्री कृष्ण का दर्शन लाभ उस समय श्री रामकृष्ण देव का ईश्वर के प्रति पतिभाव का प्रेम परिशुद्ध तथा घनीभूत होने के कारण ही उन्होंने उपरोक्त रूप से श्री राधा रानी की कृपा का अनुभव किया था तथा उस प्रेम के प्रभाव से अल्पकाल बाद ही उनको सच्चिदानंद घन विग्रह श्रीकृष्ण का पुनीत दर्शन प्राप्त हुआ था उनकी मूर्ति भी अन्य मूर्तियों की भांति उनके श्री अंगों में मिल चुकी थी उक्त दर्शन प्राप्त के दो तीन महीने बाद परमहंस श्रीमद तोतापुरी का आगमन हुआ था तथा उन्होंने वेदांत प्रणीत अद्वैत भाव की साधना में उनको नियुक्त किया था अतः स्पष्ट है कि मधुर भाव की साधना में सिद्ध होने के पश्चात कुछ समय तक उस भाव के सहारे ईश्वर चिंतन करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने काल यापन किया था उनके श्रीमुख से हमने सुना है कि उस समय श्रीकृष्ण के चिंतन में एकदम तन्मय होकर अपने पृथक अस्तित्व बोध को भूलकर उन्होंने कभी अपने को श्रीकृष्ण रूप से अनुभव किया था और कभी आब्रम्ह स्तंभ पर्यंत सभी का श्रीकृष्ण विग्रह के रूप में दर्शन किया था दक्षिणेश्वर में उनके समीप जब हम आने जाने लगे थे उस समय एक दिन बगीचे के घास का एक फूल तोड़कर अत्यंत प्रसन्नता के साथ हमारे निकट आकर उन्होंने कहा था उस समय मधुर भाव के साधन के समय प्राय मुझे जो श्री कृष्ण का दर्शन होता था उनके शरीर का रंग इस फूल के रंग के समान था अपने अंतर स्थित प्रकृति भाव की प्रेरणा से यौवन के प्रारंभ में श्री रामकृष्ण देव के हृदय में एक प्रकार की वासना का उदय होता था ब्रज गोपिकाएँ स्त्री शरीर में जन्म लेकर प्रेम के द्वारा सच्चेदानंद विग्रह श्रीकृष्ण को प्राप्त हुई थी यह जानकर श्री राम कृष्ण देव यह सोचते थे कि यदि उनका जन्म स्त्री शरीर को ग्रहण कर हुआ होता तो वे भी गोपिकाओं की भांति श्रीकृष्ण के भजन तथा दर्शन से धन्य हो जाते इस प्रकार अपने पुरुष शरीर को श्रीकृष्ण प्राप्ति के निमित्त बाधक समझ वे उस समय यह कल्पना किया करते थे कि भविष्य में यदि फिर मुझे जन्म लेना पड़े तो मैं किसी ब्राह्मण के घर परम रूपवती दीर्घ बाल विधवा होऊंगा तथा श्री कृष्ण के सिवाय अन्य किसी को पति नहीं समझूँगा सादगीपूर्ण जीवन यापन करने की व्यवस्था रहेगी कच्ची झोपड़ी के निकट दो एक एकड़ जमीन रहेगी जिसमें अपने हाथों से दो चार तरह की सब्जी लगाकर उसके द्वारा अपना प्रवाह अपना अपना निर्वाह करूँगा और मेरी देखभाल के लिए एक वृद्धा रहेगी तथा एक गाय भी होगी जिसे मैं स्वयं दूध सकूंगा एवं सूत काटने के लिए एक चरखा भी रहेगा इससे भी आगे बढ़कर बालक यह कल्पना किया करता था कि दिन में घर का काम काज करने के पश्चात वह उस चरखे में सूत काटता हुआ श्री कृष्ण संबंधी भजन गाता रहेगा तथा सायंकाल के बाद उस गाय के दूध से बने हुए मोदक आदि लेकर श्री कृष्ण को अपने हाथों से भोजन कराने के निमित्त एकांत में बैठकर कर व्याकुलता के साथ वह रोता रहेगा भगवान श्री कृष्ण भी इस आचरण से प्रसन्न होकर गोपवेश धारण कर सहसा वहां उपस्थित हो उन वस्तुओं को ग्रहण करेंगे तथा दूसरों की दृष्टि बचाकर इस प्रकार प्रतिदिन उनके समीप आते जाते रहेंगे श्री रामकृष्ण देव के मन की यह वासना उस तरह पूर्ण न होने पर भी मधुरभाव के साधन के समय पूर्वोक्त प्रकार से सिद्ध हुई थी मधुर भाव में अवस्थित रहते समय श्री रामकृष्ण देव के लिए और एक दिव्य दर्शन का उल्लेख हम प्रस्तुत विषय का उपहार करेंगे उस समय विष्णु मंदिर के बरामदे में बैठकर वे एक दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे सुनते सुनते भावा विष्ट हो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ज्योतिर्मय मूर्ति का दर्शन किया तदनंतर उन्होंने देखा कि उस मूर्ति के पाद पद्मों से रस्सी की तरह एक ज्योति निकलकर सर्वप्रथम उसने श्रीमद् भागवत को स्पर्श किया एवं तदुपरांत उनके वक्षस्थल में संलग्न होकर उन तीनों वस्तुओं को कुछ देर के लिए उसने एक साथ संयुक्त कर रखा श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि इस प्रकार के दर्शन से उनके मन में यह दृढ़ धारणा हुई थी कि भगवान भागवत भक्त और भगवान ये तीनों भिन्न रूप से प्रकट रहते हुए भी एक ही हैं अथवा एक ही पदार्थ के तीन रूप हैं भागवत शास्त्र भक्त और भगवान तीनों एक हैं तथा एक ही तीन हैं